दम से नक्ष है विजय हमारा लक्ष्य है पदम पदम से लक्ष्य है पर हुई है अब तो पिघलनी चाहिए अब कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए पत्तों सहलने लगी हैं दीवारें शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए मेरे मित्रों आज फिर एक और चुनावी महासंग्राम की रणभेरी बज ही गई बहुत ही चतुराई और अनुकूल अवसर के जांच पड़ताल के बाद यह निश्चित हो ही गया कि पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए पंचायत चुनाव की रणभोरी बजने के साथ ही एक बार फिर हम आपके बीच अपनी बात कहने के लिए प्रस्तुत हुए हैं यह एक बड़ा विश्वास है हमारे साथ कि थोड़ी ना नानुकुर के बाद ही सही लेकिन वह वक्त आ गया है कि जब आप हमारी बात को समझकर मानेंगे जरूर कुछ और आगे बढ़ने के पहले ग्राम पंचायत चुनाव की अवधारणा के बारे में केवल इतना बताना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव ही वह प्रथम कड़ी होती है जब हमें यह तय करना होता है कि आगे हमें कौन से मार्ग पर चलना है व्यवस्था के भली भांति चलने में किन लोगों को प्रोत्साहन देना है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिन लोगों को वरीयता देने जा रहे हैं उनके आचरण और चरित्र में दो मुहे सांप का चरित्र समाया हो कांग्रेस पार्टी के शासन में लगभग पंद्रह बीस साल पहले होने वाले पंचायत चुनावों और आज के पंचायत चुनावों में फर्क साफ साफ देखा जा सकता है पहले प्रत्याशियों की संख्या बहुत सीमित होती थी या फिर कहीं कहीं तो आपसी सहमति से पदों के मुखिया का चुनाव निर्विरोध ही हो जाता था आज के हालात एकदम से उल्टे हैं घर घर में प्रत्याशी हैं, कोई जातिगत समीकरणों के आधार पर कोई दबंगई और पैसे की ताकत के बल पर तो कोई बड़े परिवार और पृष्ठभूमि का अनुचित लाभ उठाकर इलाकाई और क्षेत्रीय स्तर पर जनसेवक बनने की तमन्ना संजोये हुए हैं। तमाम लोगों का सोचना है कि पंचायतों के चुनाव राजनीतिक धर्मिता और प्रतिबद्धता से ऊपर उठे हुए होते हैं, परंतु यह एकतरफा सच हमारी समझ में नहीं आता। सवाल यह है कि जब सारे राजनीतिक दल अपने को मुकम्मल विचारधारा से बना हुआ बताते हैं तब विचारधाराओं का महासंग्राम एमपी, एमएलए के चुनावों में ही नहीं बल्कि पंचायतों के स्तर पर या और आगे बढ़कर कहें तो विचारधारा का महासंग्राम घर घर में लड़ा ही जाना चाहिए जब विचारधारा के स्तर पर लड़ाई की बात होगी तब फर्क अपने आप साफ साफ दिखाई देगा कि एक तरफ वे लोग हैं जिनकी कोई निष्ठा नहीं कोई भावना और सोच नहीं और ना ही सार्वजनिक और सामाजिक हितों के लिए उनका कोई संघर्ष और सरोकार है ऐसे लोग केवल इसलिए आपके घर का मुखिया बन जाना चाहते हैं कि सत्ताधारी राजनीतिक दल के दलालों की ठीक-ठीक भूमिका वे निभा सके। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ वह आम आदमी है जिसके पीछे समग्र हितों से जुड़ी एक बड़ी और स्वच्छ राजनीतिक विचारधारा है जिसमें व्यापक स्तर पर सभी जातियों धर्मों और संों के लिए एक समान अवसर है एक समान स्थान है और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति एक व्यापक प्रतिबद्धता है बहुत से लोग इन पंचायत चुनावों में यह दुष्प्रचारित कर रहे होंगे कि अभी कांग्रेस पार्टी इस अंधी दौड़ में बहुत पीछे है ये शासन सत्ता से मोह रखने वाले वही लोग हैं जिनकी अफवाहों का जबरदस्त जवाब भारत की जनता ने लोकसभा चुनावों में दे दिया है। है। है। आज की की स्थिति तो और ज्यादा साफ है। की बयार अपना असर दिखाने लगी समाजवादी विचारधारा का स्वांग वाले लोग जो अगर असलहों के प्रदर्शन के साथ न चले व्यक्तिगत और राजकीय शासन के सुरक्षा इनके साथ न हो तब गांव के कुत्ते भी अपने गांव में इन्हें फटकने ना दें। लेकिन आज ये फिर पंच परमेश्वर की भूमिका में आने के लिए लालायित हैं। पंचायतों के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि आज एक बार फिर आप जनता जनार्दन के पास अवसर है कि आप जाल फरेब और दिखावे की सत्ताधारी राजनीति का मुंह जवाब दे आज समय आ गया है कि गाँव गांव और घर घर में होने वाली हिंसा अपराध और अलगाववाद और जातिवाद के जिम्मेदार लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था कि भारत के लोग भारत के गांव संपन्न और समृद्ध बने गाँव की गरीब जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई उनकी नीतियों को तोड़ने मड़ोरने और नजरअंदाज करने की जिम्मेदारी इन्हीं सपाइयों भाजपाइयों और बासपाइयों पर ही है आज गांव गाव के राशन की दुकानों का लाइसेंस सत्ता के दलालों को दे दिया जाता है आज गांव के राशन की दुकान से मिट्टी का तेल गायब है चीनी केवल दो दिन बांटी जाती है यदि आप थोड़ा लेट हो गए तो आपकी चीनी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई डालडा चावल और गेहूं की बात तो राम भरोसे ही है किसानों के हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं पिछली कांग्रेसी शासन के बाद से किसी नई नहर या नहरी की खुदाई नहीं हुई है अगर पुरानी है भी तो पानी नहीं आता बिजली के हालत और ज्यादा बदतर है पुलिस के लोग कभी भी गाँव में जबरदस्ती घुस आते हैं और पुलिस या हिंसा का तांडव मचाया जाता है आज फिर से वक्त आया है कि पंचायत चुनावों में इन सब का जवाब दिया जाए पंचायती राज की व्यापक सोच और अवधारणा के पीछे गाँव के गरीब जनता के तरक्की की जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने दी थीं, उनको उलट पुलट कर जाल फरेबी का मुलम्मा पहचान पहनाने की नापाक नापा कोशिश की गई है गांवों में सरकारी हैंडपंप भी उन्हीं के दरवाजे पर लगा दिया जाता है जिनके घर के अंदर भी तीन और हैंडपंप लगे हुए हैं छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी जिला मुख्यालय के अस्पताल तक की दौड़ लगानी पड़ती है कांग्रेस पार्टी का सपना था कि गांव में सड़कें और पगडंडियों का जाल हो गांवों में पंचक्कियां लगे गांव में छोटे छोटे सौर ऊर्जा यंत्रों को बढ़ावा दिया जाए मछली पालन कुक्कुट व्यवसाय और सब्जी उत्पादन का केंद्र गांव बने लेकिन जब जब समाज में जनता जनार्दन जातिवाद और सांप्रदायिकता के बहकावे में आ जाती है विकास की गति रुक जाती है भगवा ब्रिगेड वाले जब सत्ता के केंद्र में होते हैं तो इनका लक्ष्य केवल अपने समर्थकों का विकास करना होता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी केवल इसलिए सत्ता में आना चाहती है कि समाज में जातिवाद और वनस्ता की खाई और ज्यादा चौड़ी हो सके इन सब से अलग हटकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सोच का व्यक्ति आगे बढ़कर केवल इसलिए आपका समर्थन आपका वोट चाहता है कि उसके पूरे उसके लिए पूरे समाज का सामूहिक हित ही आवश्यक लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी का जो विकास का लक्ष्य है भारत देश की तरक्की का जो सपना है उसके केंद्र में भारत के गांव ही हैं। इतिहास बताता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ग्राम स्वराज की स्थापना पर बल दिया गांधी जी के उसी सपने को पूरा करने के लिए स्वर्गीय राजीव जी ने व्यापक रूपरेखा और दूरदर्शी सोच के साथ कदम बढ़ाया गांधी ग्राम चयनित किए गए टेलीफोन क्रांति का ज्यादा हिस्सा गांवों को दिया गया फसल बीमा योजना लागू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना व्यापक स्तर पर चलाई गई है ग्राम सफाई योजना स्वच्छ पेयजल योजना विश्व बैंक की मदद से पोलियो उन्मूलन योजना गाँव के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए किया जा रहे सारे उपाय योजनाएं कांग्रेस पार्टी की देन कांग्रेस पार्टी के लोग आपके प्यार समर्थन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 और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कीजिए इन्हीं आकांक्षाओं और प्रार्थना के साथ मैं ब्रजेंद्र दत्तपाठी जिला कांग्रेस राजनीतिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से आपका अभिवादन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत जय जै कांग्रेस पार्टी